सहनावत सहन सहनोभुनक्तु सह वी कर्वा वह तेजस्वी शांति शांति शांति हाँ जी बोलिए सत्ताईसवां हाँ जी हम्म नित्य वस्तु से आप तो क्या ले रहे हैं वस्तु का मतलब पदार्थ हाजी तो दे? नहीं आप वस्तु से क्या अर्थ ले रही हैं ये तो कह रहा हूं हम मेरा मतलब है वस्तु का मतलब है पदार्थ नित्य पदार्थ से वैधर्म्य होने से अब आपको क्या शंका है वो पूछिए अब वस्तु से आप क्या अर्थ ले रहे वस्तु से द्रव्य द्रव्य ले रहे हैं तो, तो भी ठीक है द्रव्य भी एक पदार्थ है गुण भी एक पदार्थ है कर्म भी एक पदार्थ है तो जो नित्य पदार्थ है उनसे वही धर्म है समस्या क्या आ रही है? क्या समझ में नहीं आया वो तो कुछ नहीं क्योंकि नित्य पदार्थ जो होते हैं ना वो सदा रहते हैं हमेशा रहते हैं और जो अनित्य पदार्थ होते हैं वो समाप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं इसमें आपको कोई समस्या आ रही क्या अनित्य पदार्थ जो है यानी जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो नष्ट होता है और जो उत्पन्न नहीं होता पदार्थ वो सदा रहता है वो पदार्थ द्रव्य भी हो जाए वो पदार्थ गुण भी हो जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है है इच्छा, इच्छा गुण जो है वो सदा रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता है तो शब्द ऐसा तो है नहीं ना ऐसा प्रमाण देना पड़ेगा आपको शब्द सदा रहता है तो सदा रहने वाला शब्द सुनाई देना चाहिए जैसे इच्छा सदा हमको समझ में आती है कि मेरे में जब भी मैं समझूंगा इच्छा तो हमेशा रहती है मेरे में कभी समाप्ति नहीं होती इच्छा ठीक है ना तो यदि शब्द गुण को आप सदा रहने वाला मानते हैं तो आपको सदा सुनाई देना चाहिए पर सुनाई तो नहीं देता सदा क्योंकि वो उत्पन्न होता है नष्ट होता है नहीं हो सकता है, नहीं आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना तो प्रत्यात्म वेदनी है तो आप खुद मान रहे हैं, प्रत्यात्म है है है कि जब जब इच्छा करता होता हैं नहीं करता नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं है प्रत्यात्म वेदनी ये है कि इच्छा मेरे में सदा रहती है ये मैं जान जानता हूं कभी कभी होती है कभी नहीं होती है ऐसा कोई नहीं जानता आप ये कहना चाहते हैं आपकी जो भावना है कि उस इच्छा को क्रियान्वित जब करता है व्यक्ति कर्म करता है उस इच्छा से वो कर्म तो सदा नहीं हो सकता पर इच्छा तो सदा रहता है ना इच्छा का होना यह सदा रहता है पर उस इच्छा को जब क्रिया के रूप में लाता है वो क्रिया सदा नहीं रहती है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कर्म अलग चीज है और इच्छा अलग चीज है इच्छा से कर्म करता व्यक्ति तो वो इच्छा तो सदा रहता है लेकिन कर्म सदा नहीं कर सकता तो बस वैसे भी सकते क्या किसको क्या गठन है मतलब आप कर्म से गठा रहे हो या से इच्छा से इच्छा से।, इच्छा से। फिर, फिर देखो आप पकड़ नहीं रहे ना इच्छा तो सदा रहता है मैं तो सदा इच्छा कर सकता हूँ भाई मेरे को मुक्ति मिलनी चाहिए ये सदा रहता है इच्छा गुण जो है ये सदा रहेगा मेरे को सुख चाहिए सुख की इच्छा सदा रहती है ठीक है ना कभी समाप्त होती है क्या सुख की इच्छा आप बताओ आप ही बताओ सुख की इच्छा कभी नहीं रहती है ऐसा भी होता है क्या आपको ये तो प्रत्यात्म वेदन ही है सुख की इच्छा तो हमेशा रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती है ठीक है ना खैर तो इसको हम लोग हाँ जी तो इच्छा से का होने से। हाँ जी इच्छा का मतलब वो इच्छा वो चाहे वो प्रयत्न हो चाहे वो कोई भी गुण हो ये कोई भी पदार्थ पदार्थ कोई भी हो सकता जो पदार्त है जो नित्य पदार्थ है पदार्थ से द्रव्य भी हो सकता है पदार्थ से गुण भी हो सकता है पदार्थ से कोई भी हो सकता है जो छह पदार्थों में कोई भी एक पदार्थ है नित्य पदार्थ सदा रहते हैं और अनित्य पदार्थ उत्पन्न होते नष्ट होते हैं जी Hmm. इसका भाष्य कि जो नित्य धर्म होता है वो अपने ग्रहण करने का जो साधन है कर्ण है उससे निरंतर ग्रहण होता रहना चाहिए अगर उसको आप नित्य मानते हैं शब्द को नित्य मानते हैं तो उसका ग्रहण का साधन करण तो कर्णेन्द्र से वो सदा सुनाई देता रहना चाहिए सदा कर्णेन्द्र से प्राप्त होना चाहिए शब्द पर ऐसा तो प्राप्त होता नहीं है ये कहना चाहते हैं नित्य सुनाई देता है इसलिएगा तो देगा, देगा। ये ये तो है की जब भी सुनाई देगा कान से सुनाई देगा ये अलग बात है ये नित्यता इसको थोड़ा नित्य कहेंगे इसको थोड़ा नहीं जब भी आप देखेंगे आंख से देखेंगे इससे कोई नित्यता की सिद्धि थोड़ा करोगे जब भी आप चकेंगे वो जीव से चकेंगे इससे नित्यता का क्या सिद्ध हो रहा है आपको नित्यता का सिद्ध करना है तो हर समय सुनाई देना चाहिए हर समय दिखाई देना चाहिए हर समय चकना चाहिए तब नित्य माना जाएगा पकड़ में आ रहा है हाँ ऐसा है और ठीक है और किसी कुछ पूछना है हाँ जी बोलिए तो हाँ जी उस समय में उसके उसके हेतु के हेतु के लिए ही कहना चाहूंगा कि जो आए था क्या नाम है उसका अभिव्यक्तो दोषात अभिव्यक्ति में दोष है तो यहाँ दबा दबना होता है ठीक है ना अभिभूत होता है तो जो प्रकट करने वाला है वो अभिभूत नहीं कर सकता तो आपने जो हेतु दिया है कि कम प्रकाश को बड़ा प्रकाश दबाता है ठीक है वो दबाता है उसमें कह उसके दबाने से वहां जो अभिव्यक्त होने वाले दबते हैं क्या उसको दबा दे उसमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब हेलोजन वाला लाइट को जीरो बल्ब वाले लाइट को दबा देता है दबा देगा पर जो दिखने वाले पदार्थ उन, उनको थोड़ा दबा रहा है वो आकर के हाँ तो नहीं कह रहे ना तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है ना आपकी बात आपकी बात हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी को नहीं दबा सकता ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे हम ये कहना चाहे जो अभिव्यक्त हो अभिव्यक्त करने वाला जो भी होगा वो अभिव्यक्त जो अभिव्यक्त व्यंजक है उसको व्यंग्य को दबा नहीं सकता हम ये कहना व्यंग दबता हो तो ऐसा उदाहरण दीजिएगा अभिव्यक्त करने वाला व्यंग को दबाता होना चाहिए तो का शब्द है तो है और नगाड़ा के हैं दूसरे तो है। तो तो मैं कह रहे नहीं नहीं नहीं मतलब है आपके अनुसार जो नगाड़ा का शब्द अभिव्यक्त तो हो रहा है यानी नगाड़ा उसको अभिव्यक्त कर रहा है ठीक है न शब्द को नगाड़ा का शब्द है तो एक अभिव्यक्त करने वाला जो नगाड़ा है वो अभिव्यक्त कर रहा है ना शब्द को जी। अभिव्य। तो अभिव्यक्त करने वाला किसी को दबाना नहीं चाहिए वो क्यों दबा रहा है दूसरे शब्द को जो से हो रहा है तो अधिक है। अधिक नहीं नहीं पर आपका आप ये हेतु दीजिएगा ना हम ये हेतु दे रहे हैं ना सूत्रकार ने हेतु दिया है दीपक का प्रकाश सभी पदार्थों को अभिव्यक्त करता है पहले सुनिए दीपक का प्रकाश सभी पदार्थों को अभिव्यक्त करता है दीपक का प्रकाश जो है उनको दबाता नहीं है वो प्रकट कराता है क्योंकि वो प्रकट कराता है अभिव्यक्त करता है वहां उत्पन्न नहीं करता है मेरे इस प्रसंग में हमारा जो हेतु है वो अभिव्यक्त करने वाला तो इस तरह है जितने भी लोग आए हैं उन सबको अभिव्यक्त करता है ठीक है तो यहाँ आपका जो नगाड़ा रूपी अभिव्यंजक है व्यक्त करने वाला जो साधन है वो तो दूसरे शब्द को दबा रहा है उसको दबाना नहीं चाहिए इसलिए यहाँ एक प्रकाश से वस्तु दिखा रहे हैं है। समानता नहीं है क्या समानता नहीं है उदाहरण जो दिखाना चाहते हाँ हाँ एक शब्द नकारा जोर से हो रहा है इस कारण से दबा रहा है इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिए प्रकाश जो हो रहा है वो वस्तु को नहीं दबा रहा है दोनों भिन्नता है भिन्नता नहीं है, है पहले सुनो सुनो दोनों शब्द शब्द समानता है दोनों प्रकाश प्रकाश लीजिए आप वहाँ भी हम अभिवास दिखा देंगे दोनों वस्तु लीजिए हम वहाँ भी अभिभावक दिखा देंगे पहले इस बात को समझो अभिव्यंजक को दिखा रहे हम नहीं दिखा रहे यानी दीपक प्रकट करता है ठीक है ना हम प्रकट करना दिखा रहे हैं ठीक है ना वो उदाहरण कोई भी जो भी प्रकट कराने वाला होगा उसको हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं अब ये नहीं कह सकते दीपक का उदाहरण नहीं दे सकता ठीक है ना पहले सुनो वो दीपक जो है वस्तुओं को प्रकट करता है ठीक है ना इस उदाहरण में कोई दोष हो तो बताइएगा हाँ अब बताइए हमारा उदाहरण क्या था जिसको हम सिद्ध करना किसको चाहते हैं कि नागारा का शब्द तंत्री के शब्दों को अभिभव कर रहा है हाँ जी तो आप इसको समझने नहीं कह रहे हैं दीपा ले रहे हैं प्रकाश लीजिए समान लीजिए शब्दों को ले रहे हैं, सब्द हैं। अभिलव में इस प्रकार एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश आप दिखाइए उदाहरण में आप एक प्रकाश ले रहे है दूसरी तरफ वस्तु ले रहे हैं दोनों भिन्न वस्तु है भाई वस्तु भिन्न है लेकिन आपका तो जो हेतु है ना वो प्रकट करता है तो प्रकट करने वाला दबाता नहीं है तो आपका नगाड़ा वाला जो प्रकट कर रहा है जिस शब्द को वो उस शब्द को प्रकट करता हुआ दूसरे शब्द को दबा भी रहा है ये हम ये कहना चाह रहे हैं पर सुनो ऐसे हमारा जो प्रकाश है आ, जो प्रकट करने वाला है वो सबको प्रकट करता वो दबाता नहीं है पकड़ में आ रहा है एक दूसरे दबा रहे हैं तो अब अभी तो उदाहरण समझना चाहते हैं अब एक प्रकार से ले रहे हैं छोटा वस्तु लीजिए वहां भी दब जाएगा भाई वो तो हम आपकी बात को मान रहे है ना बात वो नहीं है हम ये कहना चाह रहे हैं ये सिद्धांति ये कहना चाहते है कि जो प्रकट करता है जो शब्द आ रहा है प्रकट होकर के आ रहा है शब्द प्रकट होकर के आ रहा है ना उत्पन्न नहीं हो रहा है आपके मत में वो शब्द प्रकट होकर के जो आ रहा है प्रकट होकर के आने वाला जो शब्द है वो दूसरे शब्द को दबा रहा है यानी प्रकट होने वाला जो शब्द है वो दूसरे शब्द को दबा रहा है पर वहां पर ऐसा दबाता नहीं है प्रकट होने वाले जितने भी है वो एक दूसरे को नहीं दबाते वो सब प्रकट हो रहे है वहां पर तो प्रकाश जो है उन सबको प्रकट करता है वहां केवल ये सामने नगाड़ा से जो शब्द प्रकट हो रहा है वो नगाड़ा जो है उस शब्द को प्रकट करता हुआ दूसरे शब्द को दबा रहा है समझ में आ रहा है आपको बात को केवल शब्द ही शब्द को नहीं दबा रहा है शब्द के साथ साथ में नगाड़ा जो है प्रकट करने वाला भी उसको दबा रहा है क्योंकि उसके प्रकट करने कारण से वो दब रहा है पकड़ में आ रहा है ये दोष दिखाया जा रहा है बड़ा नगाड़े थोड़ी है? देखिए पहले इस बात नगाड़े के कारण से ही वो शब्द उत्पन्न हुआ है ना वो शब्द उत्पन्न हुआ है ना तो नगाड़ा नगाड़ा तो जो है वो अभिव्यंजक है प्रकट करने वाला है वो शब्द को प्रकट कर भी रहा है और वो दूसरे को दबा भी रहा है तभी तो ये हेतु तो लगेगा अगर वो नहीं प्रकट अगर वो नहीं प्रकट करता उत्पन्न करता है तब्ता तो में कोई आपत्ति नहीं है उत्पन्न होने वाले दू, एक दूसरे को दबा सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है प्रकट करने वाला नहीं दबा सकता तो समझ उनको आ रही है वही तो ठीक है, तो तो है। क्यूँकी यहाँ जो दंड और भेड़ी वाला जो प्रसंग है यहाँ पर जो व्यंजक है वो वो संयोग है ढोल का और डंडे का और दूसरे वाले प्रसंग में जो व्यंजक है वो प्रकाश है अब प्रकाश प्रकाश को दबा रहा है नहीं दबा रहा है वो प्रसंगी नहीं है वो प्रसंगी नहीं हो हैं तो तो है। दूसरी बात है, अब यहाँ इस वाले पहले वाले में शब्द वाले में व्यंजक से शब्द उत्पन्न हो रहा है नुँ. तो दूसरे वाले में प्रकाश से वो वर्त प्रकाशित हो रही है नुँ. तो जो हमारे को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है की जो व्यंजक है वो रूप को अभिव्यक्त कर रहा है और वो प्रकाशित कर रहा है रूप को तो इसी तरीके से अगर ये वाला शब्द अगर ये व्यंजन हो तो फिर अभिव्यक्त करना चाहिए उसको अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए उससे उसकी क्वालिटी में क्या पड़ता है अभिव्यक्त हो उसने वो हर हाल में प्रकाश का ही न्यायाशन भी तो प्रकाश का ही ले बताया तो गया मेल से उसी व्यक्ति नहीं है अलग-अलग है, है है लेकिन शब्द शब्द से वो दबता क्योंकि तो ये शब्द की क्वालिटी ना कि उसके उत्पन्न होना हाँ ठीक है शब्द की क्वालिटी में आपको हेतु देना पड़ेगा आपको दूसरा हेतु देना पड़ेगा कि शब्द में एक ऐसी क्वालिटी है वो अभिव्यक्त होता हुआ भी दबाता है उसके लिए हेतु दीजिएगा ना फिर नहीं वो सेट नहीं बैठ रहा है वो आपको लग रहा है हमारे लिए तो वो सेट ही है लेकिन आपको ये दिखाना है ये अभिव्यक्त करता हुआ भी दबाता है अभिव्यक्त भी करता है और दूसरे शब्द को भी दबाता भी है तो क्यों दबाता है उसके लिए आपको ये तो देना पड़ेगा तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं आप आपकी बात मैं ये हाँ मैं वो तो जितने भी उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे को दबाते हैं उसमें हाँ तो तो जी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है देखिए देखिए वो हमारे पास शब्द भी है ना यहाँ पर तो शब्द प्रमाण भी है गलत, इनका है। तो बाश्ट, बाश्ट गलत नहीं है अभिव्यक्त तो दोषात कहा ना तो जो दोषात है वो दोषों को ही तो बता रहे हैं सूत्र में ठीक है पर दोष आएगा ये सूत्र में ठीक है जिस उदाहरण सूत्र में गलती नहीं है। नहीं उदाहरण भी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उदाहरण के लिए तो उदाहरण ही सब समझा है ना दीपक का जैसे दीपक अभिव्यक्त करता है सबको वो दबाता नहीं है दीपक अभिव्यक्त करता है दबाता नहीं है तो आपका ये जो अभिव्यंजक है वो दबा भी रहा है वो दबा रहा है इसलिए विरोध आ रहा है ये कहा जा रहा है आप तो एक तरफ क्या आपत्ति आप, है आप, आप के दे भी? एक सब्दे सब्दे नहीं पहले इस बात को जो दीपक जिन पदार्थों को दिखा रहा है वो बड़ा दीपक आकर के भी वो भी उन पदार्थों को दिखा रहा है पहले इस बात को समझो तो ऐसे ही जैसे एक शब्द को अभिव्यक्त करने वाला है वो अभिव्यक्त करे हाँ सबको अभिव्यक्त करे और दूसरा आकर के वो भी अभिव्यक्त करे लेकिन उसके आते ही वो अभिव्यक्त ना होकर के दब रहा है इस बात को पकड़ो ना आप मतलब छोटे दीपक से भी वो सब अभिव्यक्त हो रहे हैं और उस छोटे दीपक के जगह बड़ा दीपक आया तो बड़ा दीपक जो है वो भी उन सबको अभिव्यक्त करता है वो किसी को दबाता नहीं है पर यहाँ आपके यहाँ पर नगाड़ा का जो व्यंजक है वो तंत्री वाले शब्द को दबा रहा है जी जी इसका समाधान आपने यहाँ लाए छोटा जो बड़ा दुवक उसके साथ वस्तु भी दिखाना चाहते हैं वहाँ पैसा तो हम नहीं कर रहे हैं एक शब्द लाए हैं दूसरा शब्द लाए हैं एक शब्द अभिभावक चाहते हैं आप जिस शब्द से कहना चाहिए नगरा शब्द से कहना कहना चाहते हैं उसको तो तो आप धीरे आपको वहां नहीं, नहीं वहाँ पर तो अभिभाव नहीं होते तो वो आपको हमेशा थोड़ा धीरे से दबाना फिर वो धीरे से दबाना ये तो नहीं है ना वहाँ पर देखिए केवल संयोग हेतु है वहाँ पर याद रखना धीरे से दबाना और जोर से दबाना ये हेतु नहीं है आपका आपका हेतु केवल संयोग संयोग अभिव्यंजक है वो संयोग धीरे से होता है या जोर से होता है ये हेतु नहीं आपका ये याद रखना लगना चाहिए ना हाँ हर ही देखिए दबाना चाहिए नहीं केवल दबाना ही हम दिखा रहे हैं ना हमारे पक्ष में तो वो तो अभिव्यक्त होता नहीं है आपके पक्ष में अभिव्यक्त होता है हम उसी पक्ष को दिखाएंगे ना जिस पक्ष में वो दबाता है अनेक नहीं होगा हम उतना ही उदाहरण का उतना ही अंश दिखाएंगे ना जितने अंश से बात की सिद्धि होती है हाँ तो जी और जो शब्द वाला है वो है तो ये कोई दूसरा उदाहरण बताएं जिससे कि अभिव्यक्त तो होता हुआ वो दबाता हो आ, वो दूसरा दिखाए ठीक है, है। दिखा प्रकाश का, का तो होता वो अभिव्यक्त है, आपको तो है। हम दिखा तो दिखा यह, ना मैं यही बोल रहा हूँ समस्या जो ये अटके हुए है वो समस्या यही है कि जो प्रकाश जो है वो प्रकाश वो व्यंजक है तो व्यंजक है तो उस उसकी तो यहाँ पर कथा नहीं है व्यंग के लिए बोलना है आपको व्यंग के लिए बोलना है तो व्यंजक आपका जो हेलोजन है चाहे आपका छोटा सा बल्ब है, है उन दोनों से जो प्रकाशित हो रही है जो चीजें उनके बीच तो वो, वो क्या दब रही है क्या वो नहीं दब रही ना ये कि किसी प्रकार यहाँ पर व्यंजक वो है आ, नगाड़ा है प्रकाश है वहाँ पर नगाड़ा है और किसी? जैसे यहाँ पर वस्तुएं हैं वैसे ही यहाँ पर शब्द है, तो तो है? समझाने का रूप है जैसे पर शब्द। है? ठीक आप किसी दो शब्दों को समझाना चाहते हैं ना तो ऐसा उधर दीजिए ना कैसा एक शब्द दूसरे शब्द को दबा रहा है हाँ? अब उदाहरण क्या ला रहे हैं? हाँ? एक तरफ दीपोल ला रहे है एक वस्तु ला रहे हैं इस तरफ दो दिपोर लाइए मतलब दो वस्तु लाइए एक माता दिखाने हम दो तो दीपक लाकर के दिखा देते हैं एक हैलोजन लिया है एक दीपक लिया है और चार रख करके रख दी यहाँ पर तब देखिए क्या उनका प्रकाश जो रूप है जो वो, है, वो क्या दिखा दिए दूसरे दीपक का जिसे एक शब्द के साथ दूसरे और शब्द की को तो समानता कर रहे हो उदाहरण आप देखिए देखिये ठीक है ये नहीं पक ये ये व्यंजक और व्यंग्य को नहीं समझ रहे है व्यंगक और व्यंज को एक समझ करके ये समस्या आ रही है इनको ये तुम। को उस प्रकाश से जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं जबकि प्रकाश आ, अच्छा नहीं। आप नहीं जोड़ रहे तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो एक व्यंजक होता, होता है एक व्यंग्य होता है ठीक है ना जो व्यंजक है वो व्यंजक हम, हम हमारा व्यंजक है प्रकाश आपका व्यंजक है नगाड़ा पकड़ में पकड़ना रहे ना तो हमारा जो व्यंजक प्रकाश है उससे जो भी व्यंग्य है दिखने वाले दीपक है चाहे बड़ा दीपक है चाहे किसी भी प्रकार का दीपक है वो कभी दबाता नहीं है ऐसे ही आपका जो व्यंग्य है व्यंजय है व्यंजक है वो व्यंजक शब्द को दबा रहा है ठीक है ना तो ऐसा क्यों दबा रहा है इसमें कोई विशेष तो आपको देना पड़ेगा आपको जब जब तो होता है एक सब दो, सब दो दवाता है ये एक कहना चाहते, है? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं आप नहीं दबाता होगा उत्पन्न होता है तो, तो दबाता है उत्पन्न होता है तो दबाता है अगर सरकार उत्पन्न दबाता है तो अभिव्यक्त दबाने का है नहीं सोचे क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर मैं बल में रखूंगा तो कोई एक तो ये वाली और ये नहीं नहीं तो एक, एक उधर रुकिए गलस्तान में वो नहीं गए हैं आपको ये समझना है आपको ये उदाहरण देना होगा अभिव्यंजक जो है वो दबाता भी है अभिव्यंजक दबाता है उसका उदाहरण दीजिएगा अभिव्यंजक जो है वो दबाता है उसका उदाहरण दे रहे हैं तो आपने क्या उदाहरण दिया अभिव्यंजक को अभिव्यंजक को दबाने का उदाहरण दिया आपने एक लाइट से उसका प्रसंग ही नहीं है इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, ने, ने, आप को हैं। हम ये अभिव्यंजक से अभिव्यंग प्रकट होता है ये तो उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पर भी यही है शब्द जो है शब्द हमारा आपने उसको संयोग को अभिव्यंजक कहा है वो अभिव्यंजक नहीं है वो उत्पादक है हाँ वैधर्म से उदाहरण है तो आप चाहते हैं एक हमने जो उदाहरण दिया है वो व्यंजक जो है विंग को प्रकट करता है ठीक है ना तो आपका ये था ये व्यंजक है ये उत्पादक नहीं है तो हमने उदाहरण दिया है ऐसा व्यंजक है वो प्रकट करता है तो सबको प्रकट करता है वो किसी को दबाता नहीं है ठीक है ना ऐसा तो कोई व्यंजक लाइए आप कि जो वो दबाता है ऐसा व्यंजक लाइए आप, आप ये नहीं दिखा सकते हैं व्यंजक व्यंजक के दबाने वाला उदाहरण नहीं दे सकते आप शब्द तो साथ ही है ये और कोई भी उदाहरण आप दीजिएगा कल भी मैंने ये बताया था आपको कोई ऐसा उदाहरण देना तो आपने शब्दों में उलझा दिया था थोड़ी देर के लिए प्रकाश प्रकाश को दबाता है तो फिर बाद में मैंने उसको स्पष्ट भी किया वो तो प्रकाश प्रकाश को दबाता है दबा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हमको वो, तो वो तो है ही है कि प्रकाश प्रकाश को बड़ा प्रकाश छोटे प्रकाश को दबाता है पर आपको प्रकाश जैसे प्रकाश आ, किसी को अभिव्यक्त कर रहा है तो आपका व्यंजक जो है ऐसा व्यंजक आपका होना चाहिए जो आ, अभिव्यक्त करता हुआ भी दबाता हो ऐसा उदाहरण दीजिए तो हाँ। जो कहना कहना उसको उसको दबाता दबाता है तो जी। जी है नहीं पहले तो दीजिएगा बाद में बात करेंगे पहले उसको बाद में बात करेंगे कि अब से आप में लेकर तो दबाएगा बजाओ उसको देखिए तो देखिए तो आप आप, वो आपके हिसाब से नहीं दबेगा <laughs> यानी आप आप तो संयोग को माना है ना क्योंकि संयोग से अभिव्यक्त होता है हम संयोग ही देंगे हमेशा संयोग करेंगे जितनी तेज बजाओ आप नगाड़ा बजेंगे बात बात यह नहीं है बात को पकड़ने का प्रयास करना आपका हेतु है संयोग जो है उत्पन्न नहीं करता अभिव्यक्त करता है आपका यह हेतु नहीं है पहले पहले बात को समझ लो आपका यह हेतु नहीं है कि जोर से संयोग होने पर अभिव्यक्त होता है या जोर से संयोग होने पर दबता है ऐसा कोई हेतु नहीं है आपका केवल इतना ही हेतु है संयोग अभिव्यक्त करता है उत्पन्न नहीं करता है तो हमने संयोग से दबना दिखा दिया है अब वहां जोर और वो वाला नहीं है प्रश्न वो है ही नहीं है इसलिए इस बात को आप अगर नहीं समझना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं उसको छोड़ सकते इन्होंने मानता कि सब तो अव्यक्त हैं वो उदाहरण भी सही है इसको हाँ। कि वो उदाहरण तो तो सही है।, है आप नहीं समझ रहे हैं आप अभिव्यंजक और अभिव्यंग को के साथ सामने नहीं दिखा रहे हैं यही पकड़ नहीं पा रहे आप आराम से शांति से बैठकर के आप विचार कर लेना कि हम जो उदाहरण दे रहे हैं आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें क्या साम्यता है और क्या वैपरीत्य है हा? आप दबाने का तो बता रहे हैं। एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को दबा रहा है वो दोनों अभिव्यंजक है आपको ऐसा उदाहरण देना है जो अभिव्यंजक है वो अभिव्यंग को दबाता हुआ ऐसा उदाहरण आप लाएंगे तब हम उसको इसको गलत मानेंगे और जब तक आप नहीं लाएंगे ऐसा उदाहरण तब तक इसको हम गलत नहीं मान सकते इनका उदाहरण ये ये बात तो समझ में आ रही है आपको जी। बस ऐसा उदाहरण जब आप सोच करके शांति से लाएंगे तब हम मान लेंगे आपको कुछ पूछना है पहला है तो कौन सा जी पृष्ठ संख्या हाँ जी हाँ घटपटाद पदार्थ स्वस्वसख्याआ सह पूत स्थित कलु एक प्रदीपक समान देशे समान सामने अभ्यज ना शब्द ही नहीं लग रहा है। तो नहीं अच्छा बेरी कल्पित बेरीदंडघाते कल्जक अभ्यंजय एवं एकस्य मनुष्यस्य उच्चारण प्रयत्न न अनेक वर्ण अभिव्यक्तो सर्वे ककारादयो वर्ण अभिव्यज्य रन हाँ ये से तो आपको लग रहा है कि हेतु ठीक नहीं है ये लग रहा है ना क्योंकि अभिव्यंजक आप मानेंगे ना उसका केवल काम अभिव्यक्त करना है ठीक है ना तो सभी प्रकार के वर्णों को अभिव्यक्त करे ना सभी वर्ण अभिव्यक्त हो जाए सभी शब्द अभिव्यक्त हो जाए अगर ऐसा है तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो प्रकाश है वो सारे रूपों को अभियुक्त करता है है ना? तो फिर यही प्रश्नों ने पटा गया स्थित में जो जो स्थित नहीं है उनके भी रूप का वो कर दे नहीं बात ये नहीं है बात यह पहले सुनो पहले सुन लो ये जो कहना चाहते हैं एक कमरे में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पहले से रखे हुए हैं ठीक है ना और जितने रखे हुए हैं वो पहले से रखे हुए हैं प्रकाश तो बाद में आ रहा है तो प्रकाश आकर के उन सबको अभिव्यक्त करता है ठीक है ना तो तो एक ही प्रकाश सभी चीजों को अभिव्यक्त कर रहा है सभी का मतलब उस प्रसंग में रहने वाले सभी पदार्थों को ठीक है न तो ऐसे ही अगर इसको अभिव्यंजक आप मानते हैं उच्चारण को या संयोग को या विभाग को उस स्थिति में वो जितने भी वर्ण हैं वो तो निश्चित वर्ण हैं उन सारे वर्णों को प्रकट करना चाहिए अच्छा ठीक है आप आप कितने वर्णों का व्यक्त करता है नहीं आपको ये तो देना पड़ेगा ना कौन सा वर्ण अभिव्यक्त हो रहा है वहां पर क्यों हो रहा, क्यों हो रहा वो वर्ण दूसरा क्यों नहीं हो रहा है अभिव्यक्त देखिये उत्पादक उत्पादक आप मानेंगे ना उत्पन्न करने वाले की इच्छा है कि मैं किस वस्तु को उत्पन्न करूंगा वही वही वस्तु को उत्पन्न करेगा क्योंकि वो उत्पन्न करता है अभिव्यक्त करने वाला तो वो अभिव्यक्त किसी को भी अभिव्यक्त करेगा वह निर्णय थोड़ा होता है किसको अभिव्यक्त करना है क्योंकि वो तो अभिव्यंजक है वो किसी को भी अभिव्यक्त करेगा क्योंकि अभिव्यंजक वे, जो है वह ये निर्धारण नहीं कर सकता किसका किसको प्रकट करना किसको अप, अप्रकट करना अगर उत्पादक मानोगे तो वह करता रहता है वो करता वो जिसको उत्पन्न करना चाहता वो उत्पन्न होता है समझ में आ रहा है ना तो यहां पर तो आपने अभिव्यंजक माना केवल वो प्रकट होता है तो प्रकट होता तो सारे प्रकट होने चाहिए एक ही क्यों प्रकट हो रहा है इसलिए ये सही हेतु है इनका अब प्रकट में आ गया ये कहना चाहते हैं और क्या कहां से अतछा अभिव्यक्तो शब्द से व्यंजके ना बेरी शब्देन तंत्री शब्दों न अभिभूयेता अभी इसी के ऊपर तो चर्चा की हमने यह कहना अतच और भी एक समस्या आती है अभिव्यक्ति को मानने पर शब्दस्य से व्यंजके शब्द को प्रकट करने वाले से वो कौन है बेरी शब्द देना बेरी से प्रकट होने वाले शब्द से तंत्री शब्द न अभिभूय था तंत्री का शब्द दब दबना नहीं चाहिए था परंतु दब जाता है तो व्यंजक न प्रदीपे न जैसे कि व्यंजक दीपक से तो यथास्व यथास्थल घट पटो बिल्वम आम्लकम अभिव्यज्यंते पर अभिव्यक्त करने वाला जो दीपक है उससे तो यथास्वम जहाँ जो वस्तु जैसी रखी है और जैसे जैसे पदार्थ तो वहां पर रखे हुए हैं उन सबको चाहे वो बिलू हो चाहे आंवला हो चाहे गड़ा हो चाहे वस्त्र हो सबको प्रकट करता है क्योंकि वो अभिव्यंजक है पर बेरी शब्द ऐसा नहीं है वो शब्द को प्रकट करता हुआ दूसरे को दबा भी रहा है प्रकट करने वाला प्रकट करता हुआ दूसरे को दबा भी रहा है इसलिए आपका यह हेतु ठीक नहीं है वो अभिव्यंजक नहीं है बेरी जो है नगाड़ा बेरी तंत्री ये सब अभिव्यंजक नहीं है उत्पादक है ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी हाँ दोष है ना क्योंकि अभिव्यंजक जो है दबाता नहीं है वो प्रकट करता है और आपका अभिव्यंजक जो है वह प्रकट करता हुआ किसी को दबा भी रहा है यह दोष है उत्पन्न पक्ष में दोष नहीं आता है हम्म। आ रही है। और अगर तीव्र हाँ हाँ हाँ हाँ तो ठीक तो है।, तो है उसमें उत्पन्न थोड़ा कर रहा है मतलब गंध तो गंध तो आ रहा, गंद आ रहा है आ रहा है ठीक है गंध गंध को अभिभव करता है इसमें आपत्ति नहीं है वो वही वाले प्रकाश प्रकाश को दबाता है वो वाली बात है उसमें कोई जैसे छोटा प्रकाश बड़ा प्रकाश को दबा देता है भले उत्पन्न हो या चाहे कुछ भी हो हाँ ये आ, तो ठीक वही तो उसी से क्या नहीं देखिए उत्पन्न होने वाले तो दबाएंगे ही उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है उत्पन्न होने वाले तो दबाते ही हैं। तो इधर उत्पन्न हो रही है ना? हाँ जी उत्पन्न होकर के उत्पन्न होने वाले को दबा रहा है लेकिन अभी अभी अभिव्यक्त करने वाला दबा नहीं सकता ये है जो अभिव्यंजक है वो दबाता नहीं है वो तो प्रकट करता है वो दबाएगा नहीं ये हम कहना चाहते हैं तो नहीं ये तो सब जानते हैं ये उत्पन्न हुआ है हाँ और क्या पहले से थोड़ा है वो तो उत्पन्न होता है नित्य है ऐसा नहीं इधर उधर मत जाइए <laughs> ये सब उत्पन्न होने वाले हैं हाँ जी, जी। तो पक्ष में हेतु देना पड़ेगा कि जो दबाता है तो वो कौन से है क्या उत्पत्ति पक्ष में तो दबाना तो दोनों पक्ष में यही कर रहे हैं हाँ व्यक्त तो हो रहा है यही तो यही तो, दवर तो हम ये तो है तो आपको आप उदाहरण तो दे नहीं रहे हैं हाँ बस केवल कथन मात्र कर रहे हो तो प्रश्न पूछ रहा हूँ हाँ तो मैं उसी का तो उत्तर तो दे रहे हम लोग आपको रख रहे हैं की उत्पन्न होने इसलिए हाँ व्यक्त होगा तो, तो, तो अब आपको तो बताना पड़ेगा ना अभिव्यक्त हमने तो बता दिया उत्पन्न होने वाले के यही ये लक्षण होते हैं और अभिव्यक्त होने वाले के ये लक्षण होते, होते हैं तो आपके अभिव्यक्ति के पक्ष में वो लक्षण घटित नहीं हो रहा है ठीक है ना आपको देना पड़ेगा हम तो उदाहरण ढेरों दे रहे हैं ठीक है इस तो पक्ष में क्या है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उत्पन्न होता, तो उत्पन क्यों? होता है इसलिए दबता है और क्या हाँ दबता है ना क्यों नहीं दबता है जो भी उत्पन्न होता है वो तो दबते ही है तो एक से एक, किसी से भी, भी दब सकते कोई जरूरी नहीं है ए, ए, उसी से दबे किसी से भी दब सकते इधर उधर जा जाए हो ना हाँ। <laughs> जम क्यों नहीं रहा है क्योंकि उत्पन्न होने वाला तो दबता ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है संतान तो दब गया भाई दबना तो हम दिखा रहे ना कहीं भी दबे कहीं भी दबे जरूरी हर जगह दबना चाहिए ऐसा थोड़ा आप दे रहे हैं सब सब दबता है सब दबता तो दबेंगे तो दबने का मतलब आप क्या ले रहे हैं आप <laughs> हाँ, हाँ, यूं थोड़ा है। दबने का मतलब है वो नष्ट हो जाता है दिखता नहीं है बाद में नहीं दिखता कैसे भी स्थिति आ जाएगी उत्पन्न होने वाला तो नष्ट होंगे ही जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है अगर विद्यमान रहता है तो आपको हमेशा दिखाई देना चाहिए शब्द ठीक है ना दबने का मतलब गौर हो जाता है वो दब दब नहीं गौन नहीं वो तो समाप्त हो जाता है दब करके, वो सुनाई नहीं देता समाप्त हो गया तब तक सुना ही नहीं दिया समाप्त भी हो गया यह नष्ट होना है दबने का मतलब है नष्ट होना है यहाँ पर ठीक है ना ऐसे ही जो पिता पुत्र को उत्पन्न करता है तो पुत्र नष्ट होता ही है ना सदा थोड़ा रहता है खैर समझ में आ गया जी <laughs> देखिए वो अभिव्यंजक है ना आपके पक्ष में नहीं, अगर पिता को तो आप ये कहना आप ये कहना चाहते हैं उत्पादक को मरना चाहिए ऐसा हमने ये नहीं जो उत्पन्न होता है उत्पन्न हुआ पदार्थ नष्ट होता है ये हम कहना चाह रहे हैं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि उत्पादक नष्ट होता है हम ये थोड़ा कहना चाहते हैं हम क्यों कहना चाहेंगे उत्पन्न हुआ पदार्थ नष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो भी नष्ट होगा और पिता भी उत्पन्न हुआ किसी से वो नष्ट होगा इसमें तो आपत्ति नहीं है पिता भी तो किसी का पुत्र है ना भाई अभिभव से यही तो है वहां पर जो हम यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं उसको अनित्य तो सिद्ध करना चाह रहे हैं ना बात तो अनित्य को सिद्ध करने की बात है जो भी अभिव्यक्त करने वाले हैं वो दबाते नहीं है और आपका जो अभिव्यंजक है वो दबा रहा है इसका अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप दे दीजिए कि वो अभिव्यक्त भी करता है और दबाता भी है जैसे कि ये ऐसा कोई उदाहरण दो वो उदाहरण आप दे नहीं पा रहे जब देंगे तब ये भाष्यकार के इस हेतु को हम खंडित मान लेंगे और जब तक ये इसको खंडन करने वाला आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक इसको हम खंडित नहीं मानेंगे चलें आगे ठीक है कहां से चलेगा इकतीसवा शब्द से अभिव्यक्तो दोषो अस्ति इति हेतो हो शब्द को अव्यक्त मानने पर दोष है इस कारण से शब्द उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है उसके कारणों को बताया जा रहा है अब बोलिए संयोगात विभागात शब्दाच शब्द निष्पत्ति ही वो छूट गया सूत्र में हा सूत्र में छूट गया उसको लिख लीजिएगा संयोगात विभागात उसके बाद शब्दाच विभागात दिख दीजिए विभागाद कुछ नहीं काटना है आपको विभागाद इसके बाद में शब्दाच शब्दाच चा को अलंत लिख देना और यहां चा तो पहले से ही है उसके साथ जुड़ जाएगा तो संयोगाद विभागाद शब्दाच शब्द निष्पत्ति ऐसा सूत्र बनेगा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा संयोग से विभाग से और शब्द से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है शब्द की उत्पत्ति में तीन कारण बताए संयोग से शब्द उत्पन्न होता है विभाग से शब्द उत्पन्न होता है और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है बेरी दंड यो अभिघात रूपात धेरी और दंड इन दोनों के अभिघात चोट से अभिघात से तथा उभय हस्त ताड़न रूपात दोनों हाथों का ताड़न आपस में मिलाएंगे तो दोनों हाथों के ताड़न रूप संयोग से अथच वायु ताड़न पूर्वक जिव्वा कंठादि प्रघात रूपा वायु वायु का ताड़न रूप जिव्वा कंठ आदि स्थानों में जाकर के उनका संयोग होता है हमारे मुख्य के अंदर वायु के साथ में अलग वायु जो है में कंठ में और मूर्धा में इन सब में संयुक्त होता है वायु उससे शब्द उत्पन्न होता है इन सभी संयोगों से शब्द उत्पन्न होता है वायु के ताड़न पूर्वक जीववा कंठ आदि स्थानों में आघात होने से यानी संयोग होने से शब्द उत्पन्न होता है फिर कहा विभागात वंशे वस्त्रादि के व पाठ्यमाने वंश का मतलब बांस बांस को फाड़ो तोड़ो या वस्त्र को फाड़ो उससे तथा अवयवा नाम उनके अवयवों में विभाग होने से भी शब्द उत्पन्न होता है यह पकड़ में आ रहा है ना आपको बहुत सरल है कपड़े को पकड़ करके ऐसे फाड़ दो तो उसमें शब्द आपको सुनाई देगा या बांस को आप तोड़ो तो शब्द उत्पन्न होगा विभाग करो तो भी शब्द उत्पन्न होता है संयोग करो तो भी शब्द उत्पन्न होता है फिर तीसरी बात कही है टिप्पणी जो है चकारात वेगोपि ग्रहितुम शक्यते चकार से वेग को भी ग्रहण कर सकते हैं वो ये कहना चाहता है वेग से भी शब्द उत्पन्न होता है ऐसा कहना चाहते हैं तो वेग से शब्द उत्पन्न नहीं होता है टिप्पणी में वेग को शब्द का कारण बताया है, लेकिन वेग से शब्द उत्पन्न नहीं होता है ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है इसलिए यह टिप्पणी ठीक नहीं है वेग का मतलब बल है ना किसी वस्तु में हम बल देते हैं उस बल से शब्द उत्पन्न होता है ऐसा कहना चाहते हैं भाष्यकार देखिए वहां उस पदार्थ का और बाहर स्थित वायु का संयोग होता है वहां पर तब शब्द उत्पन्न होता है वो संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है बल से सीधा कोई शब्द उत्पन्न नहीं होता है हाँ इधर इधर इधर देखिएगा जैसे मेरा हाथ ऐसा जा रहा है ठीक है ना तो यहां जो वायु है ना उसके साथ संयुक्त तो हो रहा है संयोग हो रहा है उस संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है जैसे विमान जाता है ना बहुत वेग से जाता है तो वहां पर उस विमान का और वहां स्थित वायु के साथ संयोग होता है तीव्र संयोग होता है तो उसे बहुत बड़ा शब्द उत्पन्न होता है ऐसा संयोग से शब्द उत्पन्न होता है वेग से नहीं होता है तो इसलिए कह रहे हैं चकार से वेग को भी ग्रहण करना चाहिए वेगात शब्द निष्पत्तिर बहुत वेग से भी शब्द उत्पन्न होता है विमान गति वेगात विमान के गति रूपी वेग से शब्दो भवती तो विमान की गति का मतलब कर्म वो ये कहना चाहते हैं कर्म से शब्द उत्पन्न होता है ये कहना चाहते हैं गति का मतलब कर्म है ना पढ़ो ना क्या कहना चाहते हैं विमान गति वेगात विमान विमान की जो गति गति रूपी वेग से यानी गति को और वेग को एक मान रहे हैं ये तो ना शब्द को देखो आप केना? मतलब कर्म कर्म मतलब हमने किए देते हैं सर मतलब सर जा रहा रहा है सर है है में जो तो उस उस से से तो उसमें हो है, उस बेग से कहना चाहते हैं लेकिन शब्द को देखा गति वेगात विमान गति वेगात गति है उसमें अच्छा ठीक है वेग से भी मान लो ठीक है वेग से तो उत्पन्न नहीं होता हाँ जी वेगात शब्दो भवती फिर कहा एष्टिका गति वेगा डंडे के गति रूपी वेग से ये गति और वेग को एक जैसा मानकर के चल रहे हैं चल रहे हैं या उस गति से उत्पन्न होने वाला वेग से ऐसा भी कह सकते हैं अर्थ तो उस वेग से भी शब्द उत्पन्न होता है ये वाकई गलत है हाँ जी हा जी वो ये कहना चाहते हैं वेग से शब्द उत्पन्न होता है नहीं लेकिन नहीं होता फिर कह रहे हैं शब्दी यावत वेगम तवद तत, तत, तत, वेगम तत्त तत, तत, तत तरंग सं, संता उसके तरंग संतान से शब्द निष्पत्ति शब्द से निष्पत्ति शब्द की उत्पत्ति होती यानी जैसे शब्द उत्पन्न हुआ वो शब्द जो है दूसरे शब्द को उत्पन्न होता वो दूसरा शब्द तीसरे को उत्पन्न करता है पहले पहले पहले नष्ट होते जाएंगे आगे आगे उत्पन्न करते जाएंगे और वो जो वेग दिया है उसमें उस वेग के ता, वेग में उस वेग के कारण वेग जब तक चलता रहेगा और उस वेग के कारण से वो शब्द जो आया है वो शब्द दूसरे को उत्पन्न करता जाए शब्द को संवहन कर रहा है वेग वेग ले जा रहा है आगे ठीक है ना और वो वेग के साथ जाने वाला जो शब्द है वो अगले शब्द को उत्पन्न कर रहा है फिर वो अगले को उत्पन्न कर रहा है पिछले वाले समाप्त होते जा रहे हैं और वो बल समाप्त हो गया तो वेग भी आ, शब्द भी समाप्त हो जाएगा पहुंचाने वाला जो वेग है, है, है वो संतान शब्द संतान समाप्त हो जाएगा जब वेग समाप्त हो जाएगा तो वेग तो है संवाहक है शब्द को ले जा रहा है ठीक है जी तो कह रहे हैं शब्द निष्पत्ति पूर्वता खलु अविद्यमानस्य से ये उत्पत्ति क्या होती है उस उत्पत्ति को समझ रहे हैं पूर्वता खलु अविद्यमान जो पहले से नहीं है उसी का प्रादुर्भाव संस्कार हाँ। जी जी तो का है। पानी, था क्या नामक ने, ने वहाँ क्या कहा कि वहाँ वेग से शब्द उत्पन्न होता है सब बोला न्यार कौन सा है प्रकरण आप बताइए शब्द प्रकरण हम्म वो बाद में बता देना पहले पाठ पढ़ लेते हैं पानी निमित्त शब्द भावे ना तो ये कह रहे हैं कि हमने घंटी में आ, उसको बजाया बजाई तो, तो वे नामक संस्कार है जिसके कारण ध्वनि आगे बढ़ती रहती है और इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि पानी निमित्त प्रच लेता क्योंकि अगर जब हम उस घंटी पर जब हाथ लगा देते हैं तो उसका जो उसमें जो वेग उत्पन्न हुआ हुआ होता है तो नष्ट हो जाता है। है। वेग वेग नष्ट नष्ट होता वो तो तो हो जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है यही यही बताना बताना इससे चाह रहे हैं कि वेग हुआ तो फिर शब्द भी नष्ट हो जाता है आ, तो वेग शब्द की उत्पत्ति में कारण है पंक्ति है तीघातीयोगता संस्कार भूतम निर्वृत्य अनुम नहीं ये सब बातें मेरे को समझ में आ रहे है जो आप कहना चाह रहे हैं वहां ये कहना चाह रहे हैं जो शब्द उत्पन्न हुआ है ना जैसे मैं बोल रहा हूं उस बोलने के साथ में शब्द के साथ शब्द के साथ वेग भी जुड़ जाता है तो वो शब्द वो वेग शब्द का संवाहक बन रहा है वहां पर शब्द को आगे ले जा रहा है ठीक है ना तो एक शब्द से दूसरे शब्द दूसरे शब्द से तीसरे शब्द शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है और वहां वेग भी उसका चल रहा है और जैसे वेग को समाप्त कर दिया तो वो जो आगे जो शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करना है वो उत्पन्न नहीं करता वो नष्ट होता है ऐसा है वो केवल उसका सहयोगी कारण है वहां पर पर वेग से शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा है यही तो बताया कि पर वहां ये नहीं बताया शब्द वो समझ रहा हो निमित्त है कारण तो है कारण उत्पादक कारण उत्पादक ही होता है ऐसा नहीं है वो कारण निमित्त बन रहा उसका है उसका संवाह कह जैसे आकाश क्रिया का संवाह कहे ठीक है ना तो आकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है कर्म को जैसे आकाश में कर्म हो रहा है ना प्रवेशन निष्क्रमण प्रवेशन कर्म वो उसका आधार है उन क्रियाओं का आधार है निमित्त है ऐसे ही यहां पर वेग भी उसका निमित्त है निमित्तांतरम का मतलब है भिन्न कारण है जो उसको आधार दे रहा है आधार के रूप में बता रहा है उत्पादक के रूप में नहीं बता रहा है इसको आप और शांति से पढ़ लेना पता लग जाएगा अगर मान लो उत्पादक मानता है तो मान लूंगा मेरे कोई आपत्ति नहीं है पर वो केवल निमित्त बताया उसका आधार है शब्दों का आगे ले जाने का वो आधार है संवाह का आधार है ऐसा लिए दिया कि अगर अगर वेग ना हो, अगर वो ऐसा ही जैसे आकाश ना हो तो क्रिया नहीं होगी क्रिया नहीं होगी तो क्रिया का वो आधार बन रहा है तो उस आधार के रूप में हम कारण मान लेंगे हमें कोई आधार के रूप में कारण होना वो हो, अलग बात है उत्पादक होना एक अलग बात है पकड़ रहे है मेरी बात को निमित्त तो ठीक है बन जाएगा असमवाई नहीं है जैसे संयोग विभाग असमवाई बन रहे है ना शब्द की उत्पत्ति में तो ऐसा वो असमवाई नहीं है वो निमित्त है निमित्त मान लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं ना निमित्त तो प्रयत्न भी आत्मा का प्रयत्न भी निमित्त है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो शब्द की में है साथ हाँ अगर हाँ निमित्त कारण है उसका क्योंकि उसके बिना वो आगे बढ़ी नहीं सकता निमित्त कारण शब्द को ले जा रहा है उत्पन्न हुए शब्द को आगे संवहन कर रहा है देख लीजिएगा वेग से शब्द उत्पन्न होता हुआ अभी तक मेरा कोई दिखाया नहीं वेग उत्पन्न करता है वो उत्पन्न नहीं कर रहा जो संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द है उसको आगे ले जा रहा है आधार बन करके। शब्द जो शुरू में जो शब्द उत्पन्न हुआ है ना किससे उत्पन्न हुआ संयोग से या विभाग से अब वो उत्पन्न हुए शब्द को आगे वेग जो है ले जा रहा है बस इतना है संवाद के रूप में आधार हाँ तो तो है हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या प्रयत्न तो। प्रयत्न ठीक है वो प्रयत्न तो कारण है ना निमित्त कारण है कारण तो बहुत हो सकते हैं ना है ना वो भी है पर उत्पादक नहीं है हाँ वो निमित्त है उत्पादक का मतलब है जिससे वो उत्पन्न होता है तो यहाँ उत्पादक उसको कहा जा रहा है जो असमवाय कारण को लेकर के कह रहे हैं यानी शब्द की उत्पत्ति में असमवाय कारण कौन है तो कहा शब्द की उत्पत्ति में असमवाय कारण संयोग है शब्द की उत्पत्ति में असमवाय कारण जो है विभाग है शब्द की उत्पत्ति में असमवाय कारण शब्द है ऐसा और निमित्त कारण कोई भी हो सकता है और समवा कारण जो है आकाश है जो अपने में धारण करता है जिस शब्द को धारण करने वाला वो तो समवाही कारण हो गया जो शब्द को धारण करता है वो है कारण है और निमित्त कारण है प्रयत्न है ठीक है ना और असमवाय कारण कौन है संयोग है विभाग है और शब्द है ऐसा पकड़ में आ रहा है ये, इस, ये मुख्य बात है यहां पर ये कह रहे हैं शब्दस्य निष्पत्ति पूर्वता कह लो अविद्यमान प्रादुर्भाव शब्द की उत्पत्ति का मतलब है जो पहले से विद्यमान नहीं है उसी का प्रादुर्भाव जो होता है उसी को उत्पत्ति कहते हैं उत्पत्ति उत्पत्ति यावत यानी उत्पत्ति का मतलब ये ही अर्थ है प्रादुर्भाव उत्पत्ति इति यावत स्विच ऑफ कर लीजिएगा हाँ जी संयोगादयो कारणानि यह स्पष्ट कर दिया है यानी संयोग है विभाग है शब्द है ये सब असमवायि कारण है जिह्वा कंठादीसु वायुताड़न पूर्व का शब्दा उच्चारणे नत्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानि। आत्मा का प्रयत्न आदि जो है यह सब निमित्त कारण बनते हैं और समवाय कारण को बताया नहीं वो तो स्पष्टता शब्द का जो समवायि कारण है वो आकाश है अतः इसलिए बोलिए लिंगाच अनित्य शब्द सूत्रार्थ लिखिए संयोग विभाग संयोग विभाग रूपी कारणों से उत्पन्न होना संयोग विभाग से उत्पन्न होना रूपी लिंग से संयोग विभाग लिंग संयोग विभाग रूपी लिंग से उत्पन्न होना हाजी एक ही बात है आ, फिर लिखिएगा आप दोबारा उसको समझ लीजिएगा संयोग विभाग रूपी लिंग से संयोग विभाग रूपी लिंग से भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है ऐसा भी लिख सकते हैं संयोग विभाग कारणों से उत्पन्न होना रूपी लिंग से शब्द अनित्य सिद्ध होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी चकार हा पूर्वोक्त हेतु समुच्चय था सूत्र में जो चकार आया है वो ये कहता है इकतीसवें सूत्र में जो कारण बताया है उन कारणों को जोड़ने के लिए आया है सतोलिंग अभाव एक पीछे छब्बीसवां सूत्र आया था तो शब्दकलु कलु ताडनात प्राग श्रवणान्तरम च नास्ती शब्द उच्चारण से ताड़न से पहले और श्रवण होने के बाद में नास्ति नहीं रहता है तदानीम ऐसी स्थिति में तस्य अनित्यत्वे, तस्य अनित्यत्वे अस्तित्वे लिंग अभावो अस्ति। शब्द के अस्तित्व में लिंग का अभाव है यानी शब्द नित्य है इसको बताने का कोई लिंग नहीं है ही श्रोत्रे न श्रूयते यदि शब्द होता तो श्रोत्र से सुनाई देना चाहिए लेकिन सुनाई नहीं देता है तथा तथा और अत्र लिंगात पूर्वोक्त अनंतर सूत्रे प्रतिपादनात् लिंग से पिछले इकतीसवें सूत्र में जो प्रतिपादित किया है उन कारणों से कौन से कारण है आदि कारण संयोग आदि तस्य संयोग आदि जन्यत्वाद अपि, संयोग विभाग आदि से उत्पन्न होने से भी शब्द हा, अनित्य हा। शब्द अनित्य है और कौन सा शब्द अनित्य है उसको भाषिकार स्पष्ट कर रहे हैं ध्वन्यात्मको हो वर्णात्मक उभय विधा उभय विधा दोनों प्रकार के शब्द चाहे ध्वन्यात्मक हो या वर्णात्मक हो शब्द दो प्रकार के होते हैं एक ध्वनि के रूप में और एक वर्ण के रूप में जैसे घंटी बजाते हैं तो उसमें जो शब्द उत्पन्न होता है वो ध्वनि के रूप में है और जो मैं बोल रहा हूं ये वर्णों के रूप में शब्द है ऐसा तो वर्णों के रूप में जो शब्द हो या ध्वनि के रूप में जो शब्द है ये दोनों अनित्य है ये कहना चाहते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना वर्णों के रूप में ये वर्ण ठीक है तो आगे देखिए समझ में आ रहा है आपको भवतु ध्वनियात्मक शब्दों अनित्या पूर्व पक्षी कहता है ठीक है यह जो ध्वनि स्वरूप जो शब्द है ध्वनि के रूप में जो उत्पन्न होता है उसको अनित्य मान लिया में कोई आपत्ति नहीं है परंतु वर्णात्मकस्तु नित्य जो वर्णात्मक शब्द है उनको नित्य होना चाहिए ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है पकड़ में आ रहा है प्रश्न कुतः क्यों क्यों नित्य होना चाहिए तो पूर्व पक्षी कहता है बोलिए द्वयोस्तु, द्वयोस्तु प्रवृत्तो अभाव दोनों की प्रवृत्ति का अभाव होने से सूत्रार्थ लिख लीजिएगा गुरु शिष्य रूपी गुरु और शिष्य इन दोनों का जो व्यवहार है उस व्यवहार का अभाव हो जाने से गुरु शिष्य का व्यवहार ना होने से शब्द को वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना चाहिए यह पूर्व पक्षी का सूत्र है शब्द को नित्य मानना चाहिए वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना चाहिए आजी। गुरु शिष्य दोनों का व्यवहार ना हो सकने से वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना चाहिए वो क्या कहना चाहता है वर्णात्मक शब्द को आप नित्य नहीं मानेंगे तो फिर गुरु और शिष्य का व्यवहार ही नहीं होगा क्यों नहीं होगा गुरु तो बोलता है ठीक है ना और शिष्य उसको ग्रहण कर यानी गुरु देता है शिष्य ग्रहण करता है अगर शब्द नित्य नहीं होता है तो कैसे दे, देगा और कैसे वो ग्रहण करेगा नित्य मानने पर ही संभव है क्योंकि जो दिया जाता है उसको स्थिर रहना चाहिए ना जो दिया जाने दिया जाने वाली वस्तु स्थिर हो तभी तो कोई लेगा वो तो स्थिर तो है ही नहीं नष्ट होता है तो गुरु ने दिया तो वो कैसे लेगा वो तो नष्ट होगा ये कहना चाहते हैं तो ये व्यवहार नहीं हो सकेगा अगर उसको नित्य मानते हैं वर्णात्मक शब्द को तब ये व्यवहार हो पाएगा ऐसा वो कहना चाहता है अब भाष्य को देखिएगा गुरु शिष्य यो हो गुरु और शिष्य का यदवा अथवा ऐसा भी कह सकते हैं अध्येत्रो अध्यापक अध्येत्रोह अध्यापक अध्येत्रोह अध्यापक और अध्येता इन दोनों का प्रवृत् प्रवृत्ति यानी व्यवहार क्या व्यवहार उस व्यवहार को समझा रहे हैं अध्ययन अध्यापन योह अध्ययन और अध्यापन इन दोनों का व्यवहार अभाव प्रसंगात इन दोनों का अभाव का प्रसंग आने से तब अध्ययन अध्यापन नहीं होगा यदि उसको नित्य नहीं मानते हैं तो खलु वर्णत्मक शब्दस्तु नित्य सियादेवा इसलिए वर्णात्मक शब्द को नित्य ही मानना चाहिए क्यों मानना चाहिए तो कहता है गुरु ना शब्दों वर्णात्मक शिष्याय प्रदीयते वर्णात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द को गुरु के द्वारा शिष्य के लिए दिया जाता है वर्णात्मक शब्दों को गुरु के द्वारा शिष्य के लिए दिया जाता है शिष्येण च आदीयते और शिष्य उन वर्णात्मक शब्दों को ग्रहण करता है तत्र त्र ददान प्रदाने ये जो दोनों है ना एक आदान है और एक प्रदान है एक ग्रहण करना है और एक देना है ये दोनों व्यवहार न अनुपस्थित अस्तित संभवता जो पहले से विद्यमान ना हो ऐसी स्थिति में ये आदान प्रदान नहीं हो सकता जो पहले से विद्यमान हो उसी का आदान प्रदान होता है इसलिए वर्णात्मक शब्देन तू नित्येन भवितव्यम इति पूर्व पक्ष इसलिए वर्णात्मक शब्द को तो नित्य मानना ही चाहिए यह पूर्व पक्ष का मत है स्पष्ट हो गया जी इतना ही रखते हैं फिर बाकी कल कर लेंगे हाजी बेतु का प्रश्न क्यों है? नहीं ये तो हम कह रहे हैं ना वो तो ये वो ये हेतु दे रहा है भई जो पहले से रहता हो ना तभी तो देने वाला देगा तो इसका मतलब आप नित्य मान रहे हो ना जब आप आप कह रहे हैं ना पहले से है तभी तो देगा आपके पास पैसा पहले से हो तभी तो किसी को दोगे आपके पास है ही नहीं है तो आप ये कहेंगे जी पहले पैसे उत्पन्न करूंगी फिर उसके बाद दूंगी ऐसे थोड़ा है आपके पास पैसा है तभी तो आप दोगे और लेने वाला लेगा ठीक है ना तो पहले से विद्यमान वस्तु को देने वाला देता है और लेने वाला लेता है पर शब्द ऐसा तो है ही नहीं है ठीक है ना इसका मतलब यह है कि आ, आ, ऐसा नहीं होता है। जो पहले से नहीं है उसको ना तो दे सकता है ना कोई ले सकता है और यहां यह होना चाहिए पहले से शब्द को होना चाहिए इसलिए अध्यापक दे रहा है और इसलिए शिष्य ग्रहण कर रहा है और भी आगे हेतु देंगे ठीक है ना एक बार आपको दिया पहले से है इसलिए दिया जाता है फिर दोबारा भी दिया जाता है उसी को जो दिया उसी को दोबारा दिया जाता है हाँ याद रखना आगे जो सूत्र आ रहे हैं ना दो सूत्र उसमें यही बताएंगे वो है आप आपको एक बार दिया फिर दोबारा उसी को देते हैं पहले से है इसीलिए तो दिया जाता है अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं दिया जा सकता ऐसे कई बातें कहेंगे आगे ठीक है इसको इतना ही रखते हैं ओंकार सबको प्रणाम